सत्संग सुनते हैं त्यो त्यो कल मूर हैं और ज्यो जो, जो कलमश दूर होते हैं पाप दूर होते हैं त्यो त्यों परमात्मा के ऊंचे रहस्य की यात्रा परमात्मा अंतर्यामी प्रभु की योग बातें हम लोग समझने की क्षणता धारण करते हैं कल शाम को सुना था कि आसक्ति रहित होने से चित्त शुद्ध होता है इच्छाएं जितनी अधिक होती हैं, उतना आदमी का चित्त मलिन होता है जितना मलिन होता है उतना सामर्थ्य नाश होता है जितना चित्त शुद्ध होता है उतना सामर्थ्य आता है और जितना सामर्थ्य आता है उतना जीवन का अपना विकास और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का विकास होता है जैसे सती अनुशा का दृष्टांत आया राम सुधार का दृष्टांत आया परसों में बात बताई थी निज सुखिन्न मन हो गई के थीरा निज का आत्मा का असली सुख जब तक इस प्राणी को नहीं मिलता तब तक किसी भी वस्तु में इसको स्थिर सुख नहीं मिलेगा एक दुखी आदमी दूसरे से दूसरे दुखी आदमी से सुख लेना चाहता है जिससे आप सुख लेना चाहते वो तो दुखी है तो एक दिखारी दूसरे दिखाड़ी के आगे जो झोली फैलाए हुए हैं। सुख सुख मन के थीरा। अंदर के मन के के अंदर बिना स्थिर नहीं होता और मन को जब तक अंदर का रस नहीं आता तो बाहर भटकता रहेगा और जब तक बाहर रहेगा तब तक एक जन्म में इसकी भटकान पूरी नहीं होती है चौरासी चौरासी लाख जन्म में ये बेचारा भटकता रहता है कभी पशु के शरीर में तो पक्षी के शरीर में तो मनुष्य के शरीर में तो कभी के शरीर में जैसे एक बात बताई थी की सेठ दुकान पे बैठता था और था दुकान में मर गया तो बकरा हुआ अब मौत खाने को आया तो लड़का ने खूब मारपीट की और कसाई को दे दिया तो जिन वस्तुओं के लिए जिन व्यक्तियों के लिए जिन समाज के लिए जिन मकानों के लिए ये जीव प्राणी मेहनत करता है वस्तुएं साथ नहीं चलती मकान साथ नहीं चलते व्यक्ति साथ नहीं चलते लेकिन इनकी ममता साथ चलती और ममता के कारण फिर उसी माहौल में पशु पक्षी जीव जंतु होकर ये प्राणी भटकता है इसलिए इस जीव को जब तक मनुष्य जन्म का अपना हक मनुष्य जन्म की अपनी ऊंचाई इस प्राणी को जब तक समझ में नहीं आती तब तक मनुष्य रूपे मृगाश्चरण थी ऋषि है। कहते हैं मनुष्य रूप में वो मृग है जैसे मृग पंखों के पीछे भागता जाता है ऐसे मनुष्य छोटे छोटे सुखों के लिए जिंदगी बर्बाद करता करते है। छोटा छोटा सुख टिकता नहीं है जिंदगी भर सुबह से शाम तक जीवन से मौत तक मनुष्य प्राणी मेहनत करता है सुखी होने के लिए लेकिन देखो तो क्या पड़ा दुख और सामने मौत जवाबदारिया हमने 30-40 वर्ष अपने आयुष के खर्च किए और जो कुछ पाया धन मकान फ्रिज गाड़ी मोटर जहाज जो कुछ पाया हम वापस लौटा दें तो 40 महीने भी ज्यादा नहीं जी सकते 40 साल की जो मेहनत है 40 साल समय देकर आदमी रुपए कमा सकता है समय देकर गहने ला सकता है समय का खर्च करके आदमी मकान बना सकता है समय का खर्च करके आदमी कपड़े बना सकता है लेकिन ये समय का खर्च हुआ तब यह चीजें आई ये सबकी सब, सब चीज वापस लौटा तो दसवा ऐसा भी समय वापस नहीं मिलेगा पच्चीस साल चालीस साल समय देकर हमने जो कुछ पाया वो सब का सब देकर भी चालीस घंटे भी हम ज्यादा नहीं जी सकते ये अनुभव की बात है तो समय कीमती है जो कीमती समय को किंतु में किंतु आत्मा परमात्मा में लगाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है लेकिन जो किंतु समय को हल्की बातों में हल्के व्यसनों में हल्के कर्मों में हल्की चीजों में हल्के विचारों में हल्के आदतों में समय को खर्च करता है तो उसको हल्की योनि प्राप्त होती है हल्का स्वभाव प्राप्त होता है हल्की बुद्धि प्राप्त होती है कल भी हम लोगों ने सुना था गधा तो को पूछा किसी ने तो तु ये तंबाकू क्यों नहीं खाता योगी ने बल से उसको सकता देकर पूछा कि तो तू तो क्यों नहीं खाता है? इतना हरा हरा, हरा है तो अगले जन्म में मैं इंसान था अब तम्बाकू खाकर तमस बड़ा उस गधे की जो मिली अब जो खाऊं तो मैं जाने कहा जाऊं इसलिए मैं इससे दूर भागता हूं हालांकि तंबाकू को खेत में बार नहीं की हुई पूर्वी तो मुझे उम्मीद तो है तो हल्की वस्तु का उपयोग करने से मट्टी हल्की होती है हल्का संग करने से मती हल्की होती है लेकिन सत्संग करने से मती पवित्र होती है हल्के संस्कार दूर होते हैं तो आदमी आत्म परमात्मा की बात समझ सकता है और जिस बात को समझ सकता है सुनते सुनते समझेगा समझ समझते समझते उसमें उसकी स्थिति हो जाएगी तो उसका आत्मा परमात्मा को मिल जाएगा जन्म मर्ण के चक्कर से छूट जाएगा दुनिया के सब प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सब प्रेसिडेंट और दुनिया के सब कमांडर लोग और कर्नर लोग एक आदमी के अनुकूल हो जाएं। तभी भी दे दे क्या देंगे? सुख सुविधा दे देंगे एयर कंडीशन बंगला दे देंगे दे दे, खाने को छप्पन भोग दे देंगे हवाई जहाज दे देंगे दे दे दे दे और क्या करेंगे दुनिया के सब राजे महाराजे मिलकर एक आदमी को सुखी करना चाहे तो कब तक सुख कितना सुख उसको तो आदत पड़ जाएगी सुख लेने की और सुख की चीज थोड़ी कम होगी तो उतनी अशांति होगी बहुत बहुत तो सर उसका मोटा ताजा हो जाएगा और क्या मरते समय छटान भर राख ज्यादा छोड़ेगा और कर कर के क्या करेगा सारी दुनिया के लोग कुछ भी हो गए सारी दुनिया के लोग अपने अंदर में भी हो गए तो अंत में क्या अहंकार का सुख मिलेगा आत्मा का सुख नहीं मिलेगा सुविधाओं का सुख मिलेगा आत्मा का सुख नहीं मिलेगा तो तुलसीदास जी कहते हैं लोग हमारे विरुद्ध हो गए रहे तो हो के क्या होगा हमारी निंदा होगी हम भक्ति करते हैं सच्चाई पर चलते हमारी निंदा होगी और क्या होगा निंदा करने वाले थोड़े ही दिनों में हमारे प्रशंसा के बना नहीं रहेंगे विरोध हो गया हमको चला गया। और क्या करेंगे दुनिया के सब राजे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और कर्नल सब मिलकर अगर दुश्मन तो तो में रेंग ते, रेंग ते, ते, लोकल में जाना तो दोपहर के फास्ट में चलेगा और क्या फर्क पड़ेगा दुनिया भर के सब लोग अगर विरुद्ध हो जाए तभी भी बहुत बहुत जरा मौत जल जाएगी और क्या होगा और दुनिया भर के सब लोग अगर अनुकूल भी हो जाए तो बहुत बहुत, बहुत शरीर को जरा मोटा हो जाएंगे लेकिन मन हमारा हमारे विरुद्ध हो गया तो चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और मन हमारे अनुकूल हो गया तो परमात्मा की मुलाकात कर देगा इसीलिए मन एवं मनुष्य कारणम बंध हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा सच्चा शत्रु है अगर सच्चे में सच्चा शत्रु खोजा जाए तो मन है और सच्चे में सच्चा महान में महान मित्र खोजा जाए तो हमारा मन है मन से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र हो नहीं सकता और मन से बढ़कर कोई दुनिया में शत्रु हो नहीं सकता अगर मन संसारी विषयों को भोगों को भोगने में लगा है दुनिया को सच्चा मानकर हमको भटकाता है तो वो हमारा शत्रु है तो इससे बढ़कर शत्रु कोई नहीं मिलेगा क्योंकि दुनिया भर के शत्रु को तो एक बार फांसी चला देंगे लेकिन मरने के बाद माता के गर्भ में वो नहीं धकेल सकते लेकिन ये ले मुनिराम तो चौरासी चौरासी